मंत्र पाठ ओम सहना सहनऊ भुनकू सहवीर तेजस्वी नज वो नहीं जुड़े क्या प्रतीक जी लग्न अभी तक तो लगता है, जुड़े नहीं वो भूल तो नहीं गए उनको अपने ईमेल भेज दिया था क्या मेले ला हा क्लासे भेजो कु बा कि है कालेगा अभि वर्णोच्चारण शिक्षा चला जी भो हा पाननीय शिक्षा आचार्य जी हा वै पान शिक्षा वर्णोचारण शिक्षा है जी जी जी तो ये लघु पाठ है ये कौन सा पाठ है जी लघु पाठ लघु पाठ आप इसको इसकी भूमिका का आपने भूमिका प्रकाश किए पढ़े हैं? थोड़ा सा पढ़ा आचार्य जी पूरा तो नहीं पढ़ा थोड़ा पढ़ा इसमें क्या लिखे है सम प्रति शिक्षा के नाम से दो ग्रंथ श्लोकात्मक एवं सूत्रात्मक उपलब्ध है मैंने इस समय पानीय शिक्षा के नाम से दो ग्रंथ है एक श्लोक रूप में है और दूसरा सूत्र रूप में है। समझ गए जी ओ तो ये श्लोकात्मक जो, इस इस जो पाणी ने शिक्षा है ये भी दो पाठ के रूप में प्रसिद्ध है एक का नाम है लघु पाठ पहला का नाम और दूसरे का नाम है वृद्ध पाठ तो लघु पाठ में 35 फाइव श्लोक है और इसको याजुस पाठ कहा जाता है और दूसरा जो है वृहद पाठ है जिसमें श्लोक आज है मैंने साठ श्लोक है और इसको आर्च पाठ कहा जाता है मैंने वो जो है लघु पाठ है उसका याजुस कहते है, से रखता है और जो वृद्ध पाठ है उसको आर्च पाठ है, कहते हैं आर्च कहते हैं ऋग्वेद ऋग्वेद से जो संबंधित है ऋग्वेद से जो संबंध रखता उसको है उसको आर्थ पाठ कहते हैं तो वो श्लोकात्मक जो कि पाननीय शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है परंतु वास्तव में वह पाननीय शिक्षा नहीं है वह पानीनीय से मान पाननीय शिक्षा के अनुकूल है समझ गए क्योंकि उसमें कहा है अथ शिक्षा प्रवक श्यामी मतम यथा बोल रहे हैं कि पानीनी मत के अनुसार मैं शिक्षा को कहता हूँ पानिनी मत के पाणिनी का जो मत था पानिनी का जो विचार था उसी के विचार को मैं कहता हूं उसे विपरीत विचार को नहीं कहता हूं तो बस इतना ही है वह पाननीय मत है परंतु पानिनी के द्वारा वह नहीं लिखा हुआ है जैसे कोई अष्टाध्याय है अष्टाध्याय तो पानिनी जी के द्वारा लिखा हुआ और कोई अष्टाध्याय के आधार पर ही उन्हीं के अपने शब्दों में लिखे तो वह पानी मैंने पानिनी, पानिनी कालाएगा का ना जी पानिनी का व्याकरण नहीं कहलाएगा तो ये इसको कहा है और सूत्रात्मक जो पानीनीय शिक्षा है इसके भी दो पाठ है एक जो है बृहद पाठ है और दूसरा लघु पाठ है और लघु पाठ का जो को जो इन्होंने खोजा और इस लघु पाठ का जिन्होंने उद्धार किया उसका श्रेय जो है हमारे परम पूज्य महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है क्योंकि इन्हों को ही सबसे पहले मिला और इन्होने क्या किया उसको देखा और उनको वैश्विक उसमें जो है उन्होंने क्या किया महाभाष्य का कुछ उसी को संगति लगाने के लिए उसी का व्याख्या के रूप में वह महाभाष्य का भी जो है उन्होंने ए, कुछ वाक्यों को उसमें पढ़ा हुआ है तो इसलिए कह रहे हैं कि और पाठ जो है ये अपने जो युधिष्ठ मांसक जी जो है बहुत बड़े दिग्गज विद्वान है स्वर्गीय पंडित युधिष्विमांस जी वो कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हुई है कुछ साल पहले तो उनको मिला उनके प्रयास से बता रहे हैं कि उन्नीस में इसको प्रकाशित कराया गया वृद्ध पाठ को बोल रहे हैं ऋषि दयानंद जी को जो पानी ने शिक्षा सूत्र के रूप में मिला वह एक जीर्ण शीर्ण हस्तलेख के रूप में था और वह जो उनको विक्रम संबत नाइनटीन थर्टी सिक्स में मिला उन्नीस सौ के बीच में मिला और कहां मिला इलाहाबाद में मिला प्रयाग में जो है एक ब्राह्मण के घर में उनको उपलब्ध हुआ और उन्होंने क्या किया इस ग्रंथ का संपादन किया और महाभाष इत्यादि का जो वचन है उनके साथ उनको समन्वित करके युक्त करके और जो आर्य भाषा है अर्थात हिंदी जो भाषा है उसमें उनका अनुवाद अनुवाद किया और अनुवाद करके और फिर वर्णोच्चारण शिक्षा के नाम से वही जो अनुवाद किया उन्हीं को बाद में वर्णोच्चारण शिक्षा के नाम से जो है वैदिक यंत्रालय जो है महर्षि ने जो परोपकारिणी सभा स्थापना की थी उस वैदिक यंत्रालय में सबसे पहले जो 1936 के अंत में जो है प्रकाशन किया गया और यहां पर ये जो कहना चाहा रहे हैं आ, भी जी उनकी भी मृत्यु हो गई वो कहना चाह रहे हैं कि जो ऋषि जी को महारान जी को जो हस्तलेख उपलब्ध हुआ तो वह खंडित था वह जीर्ण शिर्म था और कुछ जो है अव्यवस्थित था आ, तो उस समय जो है जैसा था वैसे ही उन्होंने छाप दिया और आज भी जो है वैसे ही छापा जा रहा है तो ये कहना चाह रहे हैं इसमें बहुत सारे कुछ अशुद्धियां हैं क्या अशुद्धियां है आपको मैं हम बताएंगे पढ़ाते समय आपको मैं बता दूंगा कि यहां पर ये अशुद्धियां है परंतु जैसा का तैसा उनको मिला इसलिए वैसा ही आज तक छापते आ रहे हैं और विद्वान जो है उसमें ये कर दे रहे हैं होता ही एक स्वाभाविक होता है कि जिसने भी जो कुछ भी किया जिस रूप में हुआ उसको उस रूप में करें और नीचे टिप्पणी कर दें, इसका ऐसा है तो आपको बताएंगे कहां पर अशुद्धियां है और विशेष रूप से तो जो आपका करण प्रकरण है करण प्रकरण में भी अशुद्धियां है मैंने कुछ सूत्र छूट गए हुए अशुद्धियां मतलब कुछ सूत्र छूट गए हुए हैं ऐसे ही जो है आठवां जब इसका अध्याय पढ़ेंगे उसमें भी होगा जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा हम फिर आगे कह रहे हैं की बाद में जाकर के युद्ध सीमांस जी ने शिक्षा सूत्रानी नाम का एक लघु ग्रंथ प्रकाशित किया जिसमें अनेक शिक्षा ग्रंथों को उन्होंने समन्वय किया रख दिया एक जैसे आप शली शिक्षा पाननीय शिक्षा चंद्रगोमी की शिक्षा ये जो है उन्होंने संग्रह किया तीन आपशली पानीनी चंद्रगोमी के शिक्षा सूत्रों का उन्होंने संग्रह किया हुआ है आपको यदि मिल जाए तो रख लीजिए बहुत अच्छी बात है तो मंगा लीजिए रामलाल कपूर ट्रस्ट स्थापता इसको तो ये जो शिक्षा सूत्र जो है शिक्षा सूत्र जो ग्रंथ है ये भी दो रूप में है एक लघु रूप में बृद्ध रूप में ऐसा हो गया मतलब वो इतिहास जब पढ़ेंगे व्याकरण शास्त्र का इतिहास तो उसमें पता चल जाएगा तो ये लघु पाठ और बृहद पाठ तो हम आपको दोनों पाठ पढ़ाएंगे आपको जो है लघु पाठ भी पढ़ाएंगे लघु पाठ है ही हमारे सामने और लघु पाठ में जो भी त्रुटियां हैं वो भी आपको हम बताते जाएंगे और वृद्ध पाठ भी साथ साथ हम पढ़ाते जाएंगे तो और फिर बस यही इसमें कहा गया है और कुछ भी नहीं है आ, अब जो है यहाँ पर भूमिका में हमारे जो भगवान दयानंद जी है महर्षि दयानंद जी हैं तो वो भूमिका लिख रहे हैं सबके पास है ना सब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं हाँ सब देखिएगा इसको महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं, हैं।, हैं भूमिका में भूमिका का पहले मतलब समझ लीजिए भूमिका से पहले ओम शब्द लिखा हुआ है ओम शब्द इसलिए लिखा हुआ है की ये मंगला है ओम शब्द जो है मंगला मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है एक होता है नमस्कारात्मक दूसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक तीसरा होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कितने प्रकार का हो गया जी तीन प्रकार, प्रकार तीन प्रकार के कौन कौन से नमस्कारात्मक वस्तु निर्देशात्मक वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वाद आशीर्वाद मां बहुत तीन प्रकार के मंगलाचरण है तो यहां पर जो है आ, वो जो है ओम कहकर के उनके मन में यह है कि कोई भी जब ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है तो भगवान का नाम लिया जाता है तो एक तो ओम अपने आप में मंगलाचरण हो गए ये प्रणाम के रूप में समझ लीजिए या इसको वैसे ही ये शुभ कार्य में किया जाता है तो स्वयं अपने आप में वर्णन चरण शिक्षा वस्तु का निर्देश है इसलिए स्वयं अपने आप में मंगला है ही ये ओम करे या लिखे या ना लिखे परंतु तभी यहां पर, पर महाजन ने जो व्याख्या कर रहे हैं तो ओम ऐसा करके उन्होंने मंगलाचरण किया है पहले जवान जी कौन से पेज में आप भूमिका में भूमिका आ, भू, भूमिका सबसे पहले भूमिका में देख रहा हूँ जी लेकिन जो ओम का दिख नहीं रहा मेरे को कहीं पर इसलिए मैं पूछ था सबसे ऊपर है भूमिका के ऊपर लिखा हुआ ओम भूमिका जो शब्द लिखा ना मोटे अक्षर में जी जी जी उसी के ठीक ऊपर ओम नहीं हा न्यजा लिखा हुआ है जो तो तो तो जी देख देख रहा आप कोई दूसरी किताब मैंने अभी तुमने हुआरासमो बिग्री येलो रा नेल् वर्णोच्चारणी आम आम गलत जन्म ग ओम है लिखा हुआ तो ओम जो है मंगलाचरण निकालिए कोई ऐसी बात नहीं तो ओम जो है भगवान का नाम है पहले जमाने में पहले जमाने का मतलब हुआ की ब्रह्मा से लेकर के जैमनी मुनि पर्यंत तक पहले जमाने का मतलब क्या है जी ब्रह्मा से ब्रह्मा से लेकर के जैमनी मुनि पर्यंत तक और इनका अनुकरण करने वाले विद्वान सबको ले लेंगे ब्रह्मा से लेकर के जैमनी मुनि पर्यंत तक के विद्वान ऋषि महर्षिगण और इनका अनुसरण करने वाले इनका अनुकरण करने वाले विद्वान मंगलाचरण दो शब्द से किया करते थे एक अथ शब्द से और एक ओम शब्द से समझ गए जी एक कहीं का श्लोक है अब कहां क्या है मुझे नहीं पता परंतु ये है कि ओंकाराथ शब्द द्वावत ब्रह्मण पुर कम भित्वा विनिरतौ तस्मान मांगलिकाव ये कहीं का श्लोक है बोल रहे हैं कि ये दो जो है ओंकार और जो अथ शब्द है ये दोनों ब्रह्म ब्रह्म कंठम बने बोल रहे हैं कि ब्रह्मा के कंठ को भेद करके निकला मैने ब्रह्मा के मुख से निकला कहने का अभिप्राय है हालांकि ब्रह्मा के मुख से पहले भी जो है अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के मुख से निकला हुआ था क्योंकि ओम खम ब्रह्म इत्यादि स्वयं उसमें लिखा हुआ है मंत्र में है परंतु वो तो चार मूल हैं ऋषि हैं इसलिए उनका न जिक्र करके वो तो मेन है उसके बाद जो वे वेद जो है वेद का प्रचार प्रसार जो हुआ है वह ब्रह्मा जी से निकला इसीलिए इस परंपरा में ब्रह्मा जी का नाम लिया जाता है तो ब्रह्मा जी के मुख से ओम और अथ शब्द निकला इसलिए करें कि ये मंगलवाची है तो यहाँ पर पहले जमाने में अथ शब्द से और ओम शब्द से ही मंगलाचरण किया जाता था आप देख लीजिए आप देखिए आप, देखे, आप देखेंगे तो अथ शब्दानुशासनम अथ योगानुशासनम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथिर दुखात्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ ये जो अथ अथ अथ अथ आप जितने भी वैदिक ग्रंथ देखेंगे वेद और वेदानुकूल जो ग्रंथ देखेंगे वहां पर अथ शब्द आएगा और कहीं पर ओम शब्द आएगा उसके अलावा जितने भी है राम लक्षणाभ्याम नम ओम गणेशाई नम ये जितने भी है अरवाचीन समझते है न जी जी, जी अरवाची माने वर्तमान का माने प्रजेंट ये पुराना नहीं है ये नया है अरवाचीन माने नया अरवाचीन का मतलब क्या होता है जी नया, नया।, नया। माने ये सब नया है ये सब जितने राम लक्ष्मण अभ्याम नम इत्यादि जो हुआ है यह सब जो है महाभारत युद्ध के बाद जब ज्ञान प्रचार प्रसार कमोताया विद्वान् लोग मृत्यु और मोरे बचे तु अय विद्वान् रहा सह रा दिखला वा जैन और बौद्ध इत्यादि हुआसे अवस्थाने मूर्ति पूजा चलाया अ ये इस समय का है ये अः पुराण का देन है, पुराण मतलब ये जो जिसको अठारह पुराण नाम से कहते हैं ये इधर का देन है इसीलिए ये प्रामाणिक नहीं है और मंगलाचरण इससे पहले जमाने में तो किया ही नहीं जाता था और यदि इस वास्तव में यदि हम ऋषियों का ऋषियों का सम्मान करना चाहते हैं वास्तव में यदि हम उस ऋषि परंपरा को रखना चाहते हैं तो हमें उसको त्याग करके ओम और अथ शब्द का सहारा लेना चाहिए तो हमारा ये नहीं है हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि जो है राम और लक्ष्मण या कृष्ण इन सब का नाम नहीं लेना चाहिए ये कहना नहीं है परंतु वो हमारी परंपरा है वह परंपरा को तोड़ देने से बहुत सारे इतिहास समाप्त हो जाते हैं जैसे कि अष्टाध्यायी की ही व्याख्या सिद्धांत कौमदी कार्य ने किया है भट्टो जी दीक्षित ने किया है परंतु उससे समाज की इतनी बड़ी हानि हुई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता आज यदि संस्कृत इस स्थिति में आ गया हुआ है उसका अनेक कारण में से सबसे बड़ा कारण है सिद्धांत कौमदी की प्रक्रिया से अष्टाध्यायी को पढ़ना जब तक जा अष्टाध्याय बोलचालेज हा मम देशी का प्रेज हुआता हि था पन्तु संस्कृत हुआ कर्ता था तो, तो क्रम को नहीं तोड़ना चाहिए क्रम को तोड़ने से बहुत ही उदाहरण को सिद्धांत कौमी कार क्या किया क्योंकि मैं तो सिद्धांत कौमदी पढ़ा हूं तो मुझे पता है तो उसने क्या किया उसने उदाहरण को भी इधर से उधर कर दिया और उदाहरण को इधर से उधर करने से काशिकाकार देखिये काशिका कर, कर हालाकि जैनी था परंतु जैनी होते हुए भी मैंने वामन और जयादित्य जो है दोनों मिलकर के काशिका को बनाया था और वामन औयादि होते हुए भी उसने परंपरा की रक्षा की। उसने मतिहास की, की रक्षा की। जैसा जाले था उदाहरण बता रन्तु भट्टो दीक्षित बुद्धि को प्रदर्शन बुद्धि कुबुद्धि हो गी जिके कारणीता झाडने क्याी परम्परा को हि तोडाला जिसके बहु हि अव्यवस्था हो गई ऐतिहास बातें लुप्त हो गी अस्तु चलिएम शब्द पर मैंने कहा था कि यहां पर ने ओम शब्द मङ्गलारे भगवान् मिसो आरम्भ कर ह्योने हमे समर् प्रद कजि स्यञ्जना इस्मै अगे है भूमका भूमिका, भूमिका मत है भूमौ भव इति भूमिका सा भूमिका बोल रहे भूमि में जो होने वाला है उसको भूमिका कहते हैं और स्त्रिंग में भूमिका कहते हैं मान भूम भवा इति भूमिका भूमि में जो होने वाला है उसका नाम भूमिका है भूमिका किसको कहते हैं जी बोलिए भूमि मेंवा सालिंग करेंगे तो भवा तत्र भव अर्थ में है भूम भवा इति भूमिका या भूमौ भव इति भूमिका पुमलिंग में सा भूमिका स्त्रीलिंग भूमिका मान भूमि में जो कुछ भी होने वाला है उसका नाम भूमिका है जैसे भूमि कहते हैं खेत को फील्ड को कहते हैं ना जी उस भूमि में जो कुछ भी होता है जो कुछ भी है उसका नाम भूमिका है तो ऐसे ही ऐसे ही ये वर्णोच्चारण शिक्षा रूपी जो आठ अध्याय है आठ जो प्रकरण है उस आठ प्रकरण रूपी इस भूमि में जो कुछ भी है उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है संक्षेप में इसलिए भूमिका है क्योंकि भूमिका किसी भी ग्रंथ को यदि पढ़ना हो तो भूमिका को पढ़े बिना यदि उस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको उस ग्रंथ का ठीक तरीके से अभिप्राय विदित न होगा क्या मैं बोला बहुत बड़ी बात मैंने कह दी ध्यान से सुनेंगे फिर मैं कह रहा हूं कि यदि कोई भी ग्रंथ यदि लिखता है उस ग्रंथ की व्याख्या करता है वह उस ग्रंथ को आप बीच से पढ़ने लग गए फॉर एग्जाम्पल यदि सत्यार्थ प्रकाश आप को आपने लिया और ग्यारहवा समोलास उल्टा लिया सत्यार्थ प्रकाश को लिया आपने बारह मां तेरह मां चौदह मा उल्टा लिया या सातवा उल्टा लिया परंतु यदि आप उसके इंट्रोडक्शन को नहीं पढ़ते हैं और फिर उल्टाते हैं तो उनका ऋषि दयानंद का जो अभिप्राय है वह आपको विदित नहीं होगा वह नहीं समझ में आएगा और फिर जो है आपका ऋषि दयानंद जी के प्रति गलत भावना बन जाएगी तो किसी के प्रति भी मैं तो ऋषि दयानंद का उदाहरण दिया तो यहां पर ऐसे ही जो भूमिका है भूमिका को जब तक भूमो जी पढेगे भावना चाहे का चि भूमका पढना जूरि है की भोग कि पुस्तको पढेले भूमका पढे अभिप्राय जाने का कहना चा र ह का चिके आगो आमे ये कहे कह भूमका मे महर्षि आनन्दजी कि मुझको इस पुस्तक का प्रकाशन करना आवश्यक विदित इसलिए हुआ की आजकल देवनागरी वर्णों के उच्चारण में बहुधा जो जो गड़बड़ हुई है उस उसको छोड़कर यथा योग्य वर्णों का उच्चारण मनुष्य करे आप लोग समझ गए भाई महर्षा जी ये कहना चाह कि मैं इसलिए इस ग्रंथ को प्रकाशन करने में आवश्यक समझा क्योंकि लोग जो है उच्चारण करते हैं प्रोनाशिएशन जो करते हैं तो उसमें बहुत सारे गड़बड़े हैं बहुत सारे गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को समझ करके उस अशुद्धियां को समझ करके और फिर उसका जो सही एक्चुअल जो उच्चारण है उसका जो एक्चुअलिटी है उस एक्चुअलिटी को अपना करके उस तरीके से उच्चारण करने का प्रयास करें जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ज्या अब ज्या में देख लीजिए ज्या सबके पास है ना देख रहे न कुलदीप जी हाँ अच्छा जी मैं जहाँ पे पहुंचता हूँ मैंने खोल रखी पुस्तक तो मैंने उसी भूमिका को खोले हुए है नी जी हाँ तो जैसे में जैसे में ज्या बोल रहे हैं, इसमें ज यो और आ ये तीन अक्षर मिले हुए है कितने अक्षर मिले हुए हैं जी ज देख रहे होंगे ना लिख रहा है लिखा हुआ क्या है ज हल है हलन्ते और आ है है न आनन्द जी जी तु आ है तो इसका उच्चारण का चे जो स्वा है आ है ज्ञ राजल्ला जी समी है हेलो राजभल्ला जी कट राज आ रहा है न जी हा ज हल यो हलन् आ है जा है तो ती, अब जैसा है। ये हिंदी ही तो जैसा हिन्दी विशेषता संस्कृत विशेषता में मे अङ्ग्रेजी मेझे समझ मे नी आर बीय टी बट पीयुटी पुटो क्या बोते हे टी आर जी से गेट जी टी से गेट वैर टी -E कर दिए तो टर बन गया टेर नहीं बना और G.E.T. टी करिए तो गेट बन गया ये इसमें अंग्रेजी में ऐसा अंग्रेजी को ऐसा सौभाग्य नहीं है क्योंकि ये दरिद्र भाषा है तो अंग्रेजी को ऐसा न होने के कारण भी पूरे दुनिया पर राज कर रहा है वो एक अलग चीज है परंतु यह है कि विशेष संस्कृत में एक विशेषता है कि जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है तो यहां पर ज य और आ ऐसा लिखा तो ऐसे ही इसको पढ़ना चाहिए ज्या ज्यादा ज्या, ज्या। तीन अक्षर मिले हैं इनका उच्चारण भी जकार यकार और आकार ही होना चाहिए परंतु क्या है ऐसा न हो करके होके जैसे दाक्षिणात्य लोग दक्षिण भारत के क्या कहते हैं अर्थात तेलंगाना तैलंग, वाले लोग कर्नाटक वाले लोग और महाराष्ट्र वाले लोग क्या करते हैं वह ज को द कर देते दान ऐसा कर देते दान और जो गुजराती लोग है और बिहारी लोग है उत्तर भारत वाले लोग है वो ज्ञान ऐसा कर देते हैं और जो पंच गौर वाले जो बंगाल में जो पंच गौर वाले जो हरियाणा इत्यादि में भी आ गए हैं गौर ब्राह्मण इत्यादि तो वो जो है, जो है को नान नान ऐसा उच्चारण जो है अंध परंपरा से जो है मान अंध परंपरा का मतलब हुआ एक व्यक्ति जो है अंधा था और उस अंधा ने उस अंधा ने के सामने एक हाथी को रख दिया गया और जब हाथी को जब रख दिया तो उससे पूछा हाथी कैसा है तो उसको एक अंधा जो है उसने अः कान को पकड़ा तो बोला हाथी ऐसा है सूप की तरह है हाथी जिस दूसरे अंधे ने जब देखा उसके सूढ़ को तो बोलता है कि वह हाथी जो है ना वो एक पता नहीं एक डंडे की तरह है और जब पैर को पकड़ा तो देखा कि खंभे की तरह है अब जैसा उसने किया वैसे ही सब लोगों ने अनुकरण करना शुरू किया तो वो अंध मैंने अंधे की जैसे अंधे व्यक्ति यदि कोई परंपरा चला दे जो चीज कह दे और उस वैसे ही मान लेना अंध परंपरा हो गया तो यही कह रहे हैं कि ये लोग जितने भी है चाहे तेलंगाना वाले हैं कर्नाटक वाले हैं द्रविड़ वाले हैं गुजराती लोग हैं क्या बोलते हैं कि बोते किमध्य भारत हो हो में में वाले शाद इव इत्यादि बिहार इत्यादि भारते है वेदादि पाठ से विरुद्ध है और वेदादि शास्त्रे भी पाठ कर्ते है अगे और कहे है जे ज्ञान के सम्बन्ध मे अशुद्धि ऐसे हि पञ्च गौर वे जो है वह प्राय जो क्या करते हैं स के स्थान में स का उच्चारण करते हैं अब सौ के स्थान में सौ का उच्चारण करते हैं ये तो हमारे अंदर भी बुराई है क्योंकि मैं बिहार का हूं, तो बिहार का होने के कारण वहां पर भी सौ और सौ में कोई भेद नहीं करते हैं इसलिए कि अशुद्धि और वही में यहाँ पर अंग्रेजी भी बोलता हूँ तो कभी टेंशन को टेंशन कह देता हूँ कभी कुछ का कुछ हो जाता है वह अशुद्धियां हैं क्योंकि एक बार जो बचपन में कुसंस्कार पड़ जाए ना वहां निकलना बहुत ही मुश्किल होता है कितना भी सावधानी होती है मैं सावधानी बरतता हूं तब भी जो है इस तरीके का होता है ऐसे ही हिंदी में हमारे यहां पर स्लिंग पुलिंग का उतना ध्यान नहीं रखते यहां पर बंगाल में भी ध्यान नहीं रखते तो, तो जिसके कारण स्पलिंग पुलिंग का भी हमारे अंदर बहुत सारी गलतियां हैं और हमसे भी गलती ज्यादा बंगाल वाले करते हैं तो बंगाल में एक आपको घटना सुना दू एक बहुत बड़े आचार्य है एक झज्झर गुरुकुल है इंडिया में जी झर गुरुकुल का नाम आप सुने होंगे वहां पर एक आचार्य है वहां के प्रसिद्ध आचार्य हैं व्याकरण के प्रकांड पंडित है जैसे मैं व्याकरण थोड़ा मोड़ा जानता हूँ वो भी जानते हैं और वहाँ के वहां पर व्याकरण न जाने कितने शिष्यों को बना दिए संस्कृत तो बहुत अच्छे जानते हैं और अपनी उनकी भाषा बंगला है वो तो जानते ही है परन्तु एक बार घटना घटी की वहां पर सभी विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने उनको उन्हों कह दिया एक लड़का को बोल दिया कि तुम्हारी नाम क्या है बताओ तुम्हारी नाम क्या है तो कहने का अभिप्राय है कि लोगों ने बहुत हंसा बहुत स्वाभाविक है कि हंसेंगे ही मजाक में उड़ा उ, उड़ाया उनके मतलब वाक्यों को परंतु यह है कि अशुद्धि ध्यान नहीं रहता व्यक्ति का वही संस्कृत के प्रकांड विद्वान है संस्कृत जब वो बोलते हैं तो एक अलग ही स्थिति होती है परंतु हिंदी में तरीके का है क्योंकि उसमें भी बंगला में भी जो है आ, आमी खाबो तुमी खाबो इत्यादि करके तुमी कोथाई जा छो तो तुम्हें आसो अब उसमें जो है स्प्रिंग पुलिंग इत्यादि में है ऐसा नहीं होता है इस, इस तरीके से ऐसा हो जाता है तो कहने का अभिप्राय है कि ऐसे ही पंच गौड़ वाले जो है प्राय प्राय मान अधिकतर मानी यूजअली सर जो है स का और कोई कोई इसका ख भी उच्चारण कर देता है उत्तर भारत में चलता ही है हमारे यहाँ पर ष्ठी को कहेगा ठष्ठी तो उसे हम बोलते हैं कभी भाई खष्ठी कहते तो बीच में भी तो मूर्धन खष्टी क्यों नहीं कहते आप खष्ठी क्यों कहते हो तो श को ख का उच्चारण कर देते हैं और कह देते हैं प्रमाण देते हैं कि ये जो पाठ है ना ये याज्ञ बल्क के अनुसार पाठ है ऐसे ऐसे अपना प्रमाण दे करके करके जो अपनी बात को सिद्ध करते हैं जो कि फालतू तो ये ख का भी कोई श के स्थान पर स का उच्चारण कर देते हैं और कोई कोई ख का उच्चारण कर देते हैं ऐसे ही यौ के स्थान पर जो है ज का उच्चारण कर देते हैं जैसे हमारे यहां पर तो बहुत है बोलते हैं यज्ञ होता है तो बोलते है, चलो जग देखने के लिए मैंने उधर में जो को ग दिया वो भी जो भी जो है बन गया और इधर में यो जो है ज बन गया तो जग देखने के लिए चलो और यज्ञ मैंने अब उसी के आधार पर जो है अंग्रेजी में जो है जूस बन गया जूस जो है ये अंग्रेजी का संस्कृत का शब्द है जूस माने जो हम जो पीते हैं कहते हैं कि ये इसका लेमन जूस है ये जूस है o... जूस शब्द संस्कृत का है संस्कृत में है यूशह यूशह है तो ये बिहार वाले लोग जो है आ, क्या करते हैं य को ज करते हैं तो हो गया जू शह जूसह को भी बिसर खा लिया जूस बन गया तो जूस जो है अंग्रेजी शब्द है सॉरी जूस जो है संस्कृत शब्द है तो यहां पर ऐसे ही तो बोल रहे हैं कि य के स्थान पर ज का उच्चारण करते हैं और वैसे ही जो बंगाली लोग क्या है वो बंगाली लोग जो है सर सौ मैने शोनों के स्थान पर शौ का उचार बध मूर्धन्य स्व और तालब्य सूर्धन्य सर दंते में इन दोनों के स्थान पर तालब्य शव का उच्चारण कर देते हैं जो कि मेरे अंदर भी ये कमियां हैं मैं खुद का भी कर रहा हूं तो फिर बोल रहे हैं कि यह अंध परंपरा नष्ट होकर शुद्धोच्चारण की परंपरा होनी योग्य है इसीलिए हमने इसकी व्याख्या लिखी है अब आगे बोल रहे हैं कि देखो, इसी तरीके से जैसे पाणीनी के द्वारा बनाया हुआ जो शिक्षा है उसमें 63 अक्षर वर्ण वाला माना गया है हां। तो उन्ही को पूरा करने के लिए वर्णा त्रिष्ठी है सब मानता है सभी विद्वान मानता है कि तिरसठ वर्ण है जो पाणिनी के माने पाणिनि को मानने वाला है पाणिनि की विद्या को पढ़ने वाला है व्याकरण को पढ़ने वाला हो। मानते परंतु 63 वर्ण जो है उसकी, उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं कई लोग करते हैं यम के नाम पर कुम खुंग घुंग ऐसा कुम खुंग इसको चार यम बताते हैं मैं आपको जब गिद्ध पाठ पढ़ाऊंगा हम इस पर पूरा तर्क विर्क के साथ पूरे मस्तिष्क में घुसा दूंगा कि ये है परंतु है कि ये भी बताऊं कि ये ऐसा कुमकुंग श्लोक का कैसे वो अर्थ करते हैं किस तरीके से so, पूरा आलोचना हम लोग करेंगे पर्यालोचना करेंगे पर्यालोचना जब, पर्या जब तक नहीं करेंगे विचार नहीं करेंगे तब तक जो है ठीक से नहीं समझ में आएगा तो हम वहां पर और अधिक चर्चा करेंगे परंतु यहाँ पर महर्ष ज्ञान जी हमारे कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति तिरसठ वर्ण को पुराने के लिए हो गया बाईस वर्ण हो गया आपका स्वर तैंतीस uh, वर्ण हो गया व्यंजन तो बाईस तिरसठ बाईस और तैतीस पचपन हो गया और आठ अयोगवा है उस आठ अयोगवा में से जो चार है उस कुम खुम घुम घुम इस चार यम करके करके जो है आठ अयोगवा में चार यम है तो उसको मान करके फिर तिरसठ पुरा देते हैं तो बोल रहे हैं कि यम मान करके 63 वर्ण पूरा किया है तो यहां पर महर्जन विचार दे रहे हैं यहां पर बुद्धि की बात कर रहे हैं क्योंकि देखो मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है बुद्धि ही है कह, कहा जाता है कि बड़े भाग्य की बात होती है तब मनुष्य जन्म मिलता है बोलते जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम बोलते हैं जंतुओं में मनुष्य जन्म मिलना सबसे बड़ा दुर्लभ है कहा जाता कि 84 है कि चौरासी लाख योनी है पुराण के आधार पर है तो चौरासी लाख मन अनेक योनिया है का हुआ। तो अनेक योनिया है दिखने में भी आता है प्रत्यक्षम कि जब अनेक प्रकार की योनिया है उस अनेक प्रकार की योनियों में मनुष्य जो योनी है सबसे श्रेष्ठ योनी है तो शंकराचार्य जी कहते हैं भगवान शंकराचार्य की जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम जंतुओं में मनुष्य जन्म मिलना सबसे बड़ा दुर्लभ है और पुणम तत्व प्रता फिर बोल रहे हैं उससे भी ज्यादा दुर्लभ है प्राप्त कर लिया और यदि नहीं है तो मनुष्य रूप के रूप में हम पशु हैं और कुछ भी नहीं है तो हमारे अंदर मनुष्यता होना चाहिए हमारे अंदर मनुष्यपना होना चाहिए और मनुष्यपना क्या हुआ मनुष्यपना वही हुआ कि यशिन सर्वानी भूतान्यात्म बाबू दुजानता जिस व्यक्ति के ज्ञान में हर चीज में हर के अंदर आत्म अत्मतत्त्व दिखता है हर जैसे हमारे अंदर है और हमें यदि कोई सुई तो भोगे दर्द होगा वैसे ही यदि बकरी मही दर्दे दर्दारे पुत्र को, संतान को दर्द होता है। तो जो ऐसे मन मे भावना लाता वी प्रणो ने वह हिंसा नहीं करेगा और फिर उसी दिन से मांस मछली खाना बंद हो जाएगा मांस मछली खाने वाला इतना पापी होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि मांस मछली खाना बहुत बड़ा पाप है शराब पीना बहुत बड़ा पाप है पाँच पुराण में गिनाया है कि, कि पांच प्रकार के जो महापाप है उसमें पहले कहा मांस खाना महापाप है पर स्त्री गमन करना महापाप है झूठ बोलना महापाप है शराब पीना महापाप है चोरी करना महापाप है ये पांच जी जो है पुराण में गिनाया है तो महापाप है ये तो इसीलिए क्योंकि हम जब ही मांस मछली खाते हैं तो भले ही हम नहीं मारते हैं परंतु हम तो सपोर्ट तो कर ही दिए हमने सपोर्ट कर दिया हम यदि खरीद लिया हमने सपोर्ट कर दिया और सपोर्ट करने वाला गुनाहगार है वह ज्यादा गुनागार है उसको आ, मतलब जैसे इंडिया मैसे जै इण्डियामक दे बेक दे पन्तु जुडे हे जिने भो सी औ पकर सो दण्ड देगी इहा है उ भगवी राजा कामने गुहगार है जने मरा हा तु गुनाहारि परन्तु जने भी सपोर्टवा है सब, सब गुनहार तो कहने का अभिप्राय कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम जंतुओं में मनुष्य जन्म मिलना सबसे बड़ा दुर्लभ है पुंसतम ततः उससे ज्यादा दुर्लभ है मानवता प्राप्त करना और मानवता भी प्राप्त कर लिया तो उससे बड़ा दुर्लभ है विप्र बनना विप्र कहते हैं वेद पाठी भवित बोल रहे हैं वेद पाठ करना वेद पाठ करने वाला बनना सबसे बड़ा दुर्लभ है फिर बोलते हैं वेद बन भी गया तो ततः बोलते पुंसतम तत्व विप्रता तस्मात वैदिक धर्म मार्ग परम उससे ज्यादा दुर्लभ है वैदिक धर्म के मार्ग पर चलना और वैदिक धर्म के मार्ग पर चलना हमें आ भी गया तो बोलते हैं उससे ज्यादा दुर्लभ है विद्वान बोलते तस्मा सद वैदिक धर्म मार्ग परम विद्वत्व परम और विद्वान बनना सबसे बड़ा दुर्लभ है और यदि हम विद्वान बन भी गए तो बोलते आत्मा नात्म विवेच नम स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति और उससे जा दुर्लभ है कि आत्मा परमात्मा का विवेचन आत्मस्थ ब्रह्म मे स्थित सर्लभ हैर यदि लि तु दुर्लभ है कि मुक्ति न शत जन्मकोटि शुक्रते पुण्य विना लभ्यते वाक्ति पान न जाने कन्मो का वा शुभकर्मा है जिके कारणो मुक्ति को प्राप्त है को प्राप्त करते हैं इमांस को प्राप्त करते हैं तो कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य जन्म में ये सब दुर्लभ है परंतु इस मनुष्य जन्म में दुर्लभ है परतु मनुष्य जन्म को पा करके सबसे महत्वपूर्ण है वह सबसे महत्वपूर्ण है वह बुद्धि बुद्धि होगा तो बुद्धि होगी तो हमारे अंदर मानवता भी आ सकती है बुद्धि होगी बुद्धि यदि होगी तो हम विप्र भी बन सकते हैं बुद्धि यदि होगी तो हम जो है विद्वान भी बन सकते हैं बुद्धि यदि होगी तो हम वैदिक धर्म के मार्ग पर भी चल सकते हैं बुद्धि होगी तो हम आत्मा परमात्मा के विवेचन करके परमात्मा में स्थित भी हो सकते हैं और बुद्धि होगी तो हम मुक्ति तक प्राप्त कर मुक्ति तक हम जा सकते हैं तो कहने का अभिप्राय है कि हमारे इस शरीर में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह बुद्धि है और हमें बुद्धि को परे नहीं फेंकना चाहिए किसी भी चीज में जैसे यहां पर हम बुद्धि को भर जाइए परे नहीं फेंक रहे हैं यहां पर विचार कर रहे हैं ऐसे हर चीज में सबसे बड़ा जो भगवान है भगवान पर भी हमें सामने खड़ा हो जाए ना भगवान कल्पना कीजिए तो इमेजिन किए तो वहां पर भी हमें बुद्धि का प्रयोग करना है कि यह भगवान है या नहीं है क्योंकि बुद्धि ऐसा ना कि वह अंध हो जाए क्योंकि ऋषि कहा है तर्क को ऋषि का है बुद्धि विद्या ज्ञान है तो बुद्धि को तर्क को ऋषि कहा है जब आपने तर्क समाप्त किया वहां से अंध चालू तो भगवान के समय भी, के संबंध में भी हमें जो है बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए तो अस्तु यहां पर हम जो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर देखिये महर्षिंग अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं कि भला यहां विचारना चाहिए कि जब पूर्वोक्त यम है मने कुुंग यम है तो चुंग झुंग झुंग झुंग टुंग ठुंगुंग इत्यादि यम क्यों नहीं ये भी यम हो जाएगा कुंघु घुघुंगी क्यों यम और इस पर और दूसरा विचार कर रहे हैं और जो कोई कहे नाम ये नहीं ले रहे हैं परंतु मैं नाम ले ले रहा हूं भट्टोजी दीक्षित का भट्टोज दीक्षित ने कहा है पलिकनी चकनतु जगनी जगनु इत्यादि में जो क ख है ये वर्ण कहते हैं उनका ए, यम का जो वर्णन है यम किसको कहते हैं तो कहते हैं कि वर्गानाम मान पांचों मान वर्गों का जो पंचम वर्ण है वर्गों का जो पंचम वर्ण है मैंने गां तो वह पंचम वर्ण परे होगा और पीछे में उस पंचम वर्ण के पर रहते पीछे जो भी वर्ग का वर्ग में से कोई भी वर्ण होगा चाहे हुआ क ख गई भी हो चौ चा, चा, चार, चारो वर्ण में से कोई हो ट इसमें से चारो वर्ण में से कोई हो त थ ध इसमें से चारो वर्ण में से कोई हो फ ब कोई भी चारो वर्ण से कोई भी हो तो पंचम वर्ण पड़े रहते पीछे जो वर्ण है उसी के सदृश उसको जब दुक कर दिया जाता है तो उसी के सदृश जो बीच में वर्ण है ठीक पंचम वर्ण के पहले वाला जो वर्ण है उसको कहते हैं यम और कहते हैं कि वह प्राथि में प्रसिद्ध है ये बात सिद्धांत कौन में और सिद्धांत कौन की जो व्याख्या है स्वयं उन्होंने जो प्रौढ़ उन्हों लिखा है जिसको मैंने अभी पढ़ा है तो उसमें वो लिखते हैं तो वहां पर जैसे देखिये पलिकनी चखनतु जगनी जगनु तो पलिकनी में न पंचम वर्ण है उसके पड़े पीछे जो क है उस क के समान ही बीच में क है चखनतु में पंचम वर्ण है उससे पहले जो ख है उस ख और न के बीच में जो ख है जगनी में जो ग और न के बीच में जो ग है जगनू में घ और न के बीच में जो घ है इसको यम कहते हैं तो इसी पर यह कह रहे हैं जो कोई कहे कि पलिकनी चखनतु, तु जगनी जघनु इत्यादि में कख गघ ये वर्ण कहते हैं और प्रातिशाखी में प्रसिद्ध है तो क्या इस बात को वे नहीं जानते कि वे वर्णांतर कभी नहीं हो सकते क्या कमाल का ठोस इन्होंने हेतु दिया है बोले क्या वे वर्णांतर कभी नहीं हो सकते जब कख गघ वर्ण है ही तो दूसरा वर्ण कैसे हो गया कख गग को जब वर्ग में गिनी दिया कख ग ये कबर्ग कबर्ग है और टबर्ग है तबर्ग, है, तबर्ग है, है जो भी है वह वर्ण में जब है तो अन्य वर्ण कैसे हो जाएगा वो जी वो यम कैसे वो यम के अंदर कैसे उसको गिन लिया जाएगा इसलिए कर रहे हैं कि, तो क्या इस बात को वे नहीं जानते कि वे वर्णांतर कभी नहीं हो सकते क्योंकि वे तो कबर्ग में पढ़े ही है पर रहे हैं, तो ऐसे चबर्ग में जो भी जो उदाहरण दिया जाएगा तो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है और वर्णान और आगे कर रहे हैं तथा अपनी शिक्षा को जो पानीनीय शिक्षा नहीं है उसको पाणीकृत मान करके पाठ किया करते हैं और उसको वेदांग में गिनते है क्या वे इतना भी नहीं जानते यहाँ पर भी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं मध्यान जी क्या वे इतना भी नहीं जानते जैसा मैं पाणिनी की शिक्षा का मत है वैसा शिक्षा करूंगा तो इससे इस स्पष्ट विधित होता है कि यह ग्रंथ पाणिनी मुनि का बनाया नहीं है किंतु किसी दूसरे ने बनाया है बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे भ्रमों की निवृत्ति के लिए ऐसे ऐसे भ्रमों को हटाने के लिए बड़े परिश्रम से जी को बहुत परिश्रम दे वाक्य को थोड़ा पढ़िए बोलते बड़े परिश्रम से क्या मैंने ये वाक्य उनको कितना क्योंकि जो विद्वान होता है उसको ही पता चलता है कि कितना परिश्रम किया जा होता है किसी भी चीज में क्योंकि बड़े परिश्रम से जो है पानिनी मुनिकृत शिक्षा का पुस्तक कर उन ग्रंथों की सुगम भाषा में व्याख्या करके वर्णोच्चारण विद्या की शुद्धि शुद्ध प्रसिद्ध करता हूं मैंने इसको ये कह रहे हैं कि सरल भाषा में मैंने लिखा है इसकी व्याख्या किया है और इसका कैसे शुद्ध होना चाहिए इसके संबंध में आपके सामने प्रसिद्ध करता हूं कि मनुष्यों को थोड़े ही परिश्रम से वर्णोच्चारण विद्या की प्राप्ति शीघ्र हो जाए अब आगे कुछ कह रहे हैं ये इस ग्रंथ में जो बड़े बड़े अक्षरों में पाठ है वह हुआ पानी मुनि के द्वारा बनाया हुआ है और बीच वाला जो पाठ है मध्यम अक्षर में जो है वह अभी अष्टाध्याय का है वह अभी पानीनी का ही है पर वह अष्टाध्यायी का है और महाभाष्य का पाठ है और जो छोटे छोटे अक्षरों में छपा है मेरा बनाया है ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए इति भूमिका समाप्ता हस्ताक्षर दयानंद सरस्वती काशी महर्षि काशी में इसकी व्याख्या की है तो ये बात कही गई है आगे करे ओम ब्रह्मात्मा ने नमा उस पर परमात्मा को नमस्कार फिर यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं तो भूमिका का था अब यह है ब्रह्मत्मा ने नमा से उस परम परमेश्वर को जो है हम प्रणाम कर रहे हैं फिर बोलते ये अथ वर्णोच्चारण शिक्षा जो है ये महर्षि पाणिनी का है बोले अब मैं वर्णोच्चारण शिक्षा को प्रारंभ कर रहा हूँ तो उसमें हमने बता दिया था की वर्ण या अक्षर किनको कहते हैं महर्जनी का वाक्य है मोटे अक्षर में जो है ये यहाँ पर कर अक्षर नक्षर विद्या दसवास वर्णम बाहू पुरुष महावाष्य में भी ये बात लिखी हुई है और ऐसा हो सकता है कि महर्षि पानीनी जो परंपरा में चलाया हो उसी को इन्होंने किया महावास में जी कहे तो इसका अर्थ मैंने बता दिया हुआ है कि जो कभी नष्ट नहीं होने वाला उसको हमें जानना चाहिए अक्षर सरोक्षर में भी बता दिया था कि असुंग जो धातु है, होता है, सरन वाला है और पूर्वाचार्यों के सूत्र में इसको वर्ण भी कहते हैं कि मथम उपदेश पे किसलिए इसका उपदेश दिया गया है वह भी आपको हमने बता दिया हिंदी हिंदी आप पढ़ लीजिएगा जहाँ नहीं समझ में आएगा वहां पर पूछेंगे आगे इन्होंने कहा कि भाई वर्ण किस लिए किस लिए जाता है लघ्वर्थम च उपदिश्य थे बोलते वर्णों का ज्ञान वाणी का विषय मैंने वाणी का जो विषय है वह वर्ण वाणी का क्या विषय है तो वाणी का विषय वर्णों का ज्ञान है वर्णों का ज्ञान वाणी का ही विषय है मने वर्णो यदि जाने तु वासी का सब्जेक्ट् वर्णो क ज्ञान वा विषय ज्ञान है यान ब्रह्म मने शब्द ब्रह्मवेदब्रह्म पर परमात्माब्द पर ब्रह्मवेद परब्रह्म परमात्मा विद्यमान है तदर्थ शब्द ब्रह्मवेदब्रह्म पर पर परमात्मा जाने लि और इष्ट और इष्ट बुद्धि का मतलब है कि इष्ट बुद्धि के लिए मैंने यथार्थ प्रकृति से लेकर के परमेश्वर पर्यत जो पदार्थ है उसमें मन बुद्धि सब आ गया इनके यथार्थ ज्ञान के लिए अभिष्ट ये अभिष्ट हमारा इच्छित है मानव जीवन का लक्ष्य ही है ईश्वर जीव प्रकृति को जानना यही हमारा अभिष्ट है तो उस अभिष्ट ज्ञान के लिए अभिष्ट जो पदार्थ है उनका यथार्थ ज्ञान के लिए हम वर्णों का ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं ऐसा करे महर्षि पानिनी जी और लघ्वर्थम चौपद थे और जो लघ्वर्थ है लघुता के लिए अर्थात स्वल्प प्रयत्न से अधिक से अधिक ज्ञान हो जाए इसके लिए जो है हम इसका उपदेश कर रहे हैं तो ये हमने दो आपको पढ़ा दिया था फिर हमने कर दिया अब जो है व्याख्या है, है इस पर हम जो है विचार करेंगे तो हम आपको तो मूल मूल जो है इसको पढ़ाएंगे आपको हिंदी भी पढ़ करके आना है और जहां नहीं समझ में आएगा तो वहां पर पूछेंगे ठीक है जी जी, जी. और अष्टाध्य याद्याी नू मेटी कोनो हुआके अगले सप्ताह मया अग्रे हे बहु याद्या कोई जितना जितना करेंगे अच्छा ही है क्योंकि ये ही है क्योंकि की भी, भी आपको कर अष्टध्याय कूमका हि हे जिना ज्ञान और आप कोई शंका आचार्य जी।, जी मैं यही जिसको ज्ञान कह रहे हैं, इसका है इसका मही पूताोङ्ग ज्ञान ज्ञान के के हा मो हो भीते योते यो है बता से आगा अर्णोच्चारण शिक्षा कूमका है था. वो जब शुरू शुरू करते हैं तो करते मङ्गलाचरणी मङ्गलाचरणीकर क्वस्चन है आचार्य जी ये पेज पहले ही पेज प पे पैन से से लिखाओ 22-6-2090 तो तो मैं जानना चाहता था इसका कोई मतलब है है कि किसी भी साल नहीं है ना कहाँ पर कहाँ पर है पहले ही पेज पे हो पहले। सकता है, वो. है? आ, से पूम प हा शु शु मे रलूर प्रकाशक, लिखा है, प्रकाशक उसके लिखी कुछ लिखि से लिखा बाइस बीस नीस अकाशक्रस्ट ग्राम री पोस्टो मिला सोनीपद दश भाद्रपद बीस विक्रम अगस्त इतना मूल्य इसमें कहाँ कहा लिखा हुआ है ऊपर जो पेन से लिखा है पेन से लिखा हुआ आचार्य जी अच्छा ये अच्छा ये जो लिखा हुआ है सो बाईस छो सौ दो हजार दस दो हजार लिखा, लिखा मैं उसको नब्बे पढ़ रहा हूँ क्यूँकी बाकी सारे शब्द अंग्रेजी वाले लिखे हुए हैं लिख दिया है बाईस सात दो हजार है अच्छा स्के कि होगे है, okay, okay, okay. हो है 22-7-2010 को स्के कि होगे इ वो, चार्थ वो चार्थ वाला भी हमें भेज वो मिला नहीं मुझे. तो दूसरा वाला जो जो मिला है मैंने जो और जी है. और को भिजवाया उसमें काफी पेज है. वो गूगल में मिला नी एक वेबसा संस्कृत पे मिला है लेकिन पे सिर्फ सूत्र, श्लोक न्याख्याख्या हम हमारे पास भी भा हे पा भीसे का हैे इ वृद्ध पाठ भगे और तीनों को रख करके कम्बाइंड करके और इसके साथ एनालिस करके जो है आपको पढ़ाएंगे तो इससे क्या है और बुद्धि का विकास होगा जी। समझ हाँ तो वो हमें भी भेज दीजिएगा और सबको भेज दीजिएगा क्योंकि फिर बाद में और अलग से पढ़ाने का मिलेगा समय के नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता परंतु ये जब शिक्षा ग्रंथ शुरू हुआ है तो इसको मुख्य रूप से जो तीन हमारे सामने उपलब्ध है एक पाननीय शिक्षा करके वृद्ध पाठ देखेगा जो भी हो, जो भी एलोगा होगा तो उसको करके वो और ये वो तीनों को लेकर के हम आपको पढ़ाएंगे आपके मन से समझ जाएगा की उसमें बहुत सारे रहस्य है ना तो ठीक है और कोई शंका मंत्र पाठ करे ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाशिष्यते ठीक नमस्ते शान् शास्ति